नारायण नारायण आज का विषय है किसी के भी मन को दुखी ना करें सबके साथ प्रेम से रहें जिसे लगता हो कि वह चार पैसे बचाए तो वह पहले बात यह करे कि, कि किसी का भी कर्ज न होने दे और यदि यह बात सद गई तो बाद में थोड़ा खर्च कम करने का प्रयत्न करें ऐसा करने से अनायास बचत होने लगेगी यही नियम प्रेम भावना के बारे में भी चरितार्थ होता है यदि ऐसा चाहते हो कि प्रेम बढ़े तो पहले द्वेष बुद्धि को समाप्त कर देना चाहिए और फिर प्रेम कैसे बढ़ेगा इसके लिए प्रयत्न शुरू करो भूलकर भी कभी किसी का मन दुखी न हो ऐसी खबरदारी रखें किसी को लाठी मार दी या अन्य किसी तरह से उसकी देह को कष्ट दिए तो वह घाव कभी भर जाएगा और उससे पांव पकड़ माफ़ी मांगी तो वह माफ़ भी कर देगा लेकिन मन को दुखी करने जैसी बुरी बात और कोई नहीं है मन को दुखी करना साक्षात परमेश्वर को दुखी करने जैसा है क्योंकि भगवान ने जो अपनी विभूतियाँ कही हैं उनमें कहा है कि मैं मन हूँ सत्य बोलने का व्रत अच्छा है यह तो ठीक ही है किंतु समग्र विचार सब जगह आवश्यक होता है कोई आदमी यदि कहे कि मैं केवल बस सच्चाई ही जानता हूँ और सच बोलने में माँ बाप भगवान गुरु आदि किसी की भी परवाह नहीं करता तो उसे क्या कहा जाए केवल सच बोलने के नाम पर यदि ऐसी पूज्य विभूतियों का अपमान करने के दस अपराध होते हों तो उस सच को अच्छा भी कैसे कहा जाए वैसे ही चोरी करने के लिए आए हुए चोर को यदि चोरी न करने दी तो उसको दुख होगा ऐसा सोच कर, चोरी करने दी तो क्या यह उचित होगा सारांश हर बात में व्यवहार की दृष्टि से समग्र विचार करना आवश्यक होता है अब यह मान लो कि एक बाप के चार बेटे हैं उन चारों में से एक को मीठा पसंद है दूसरे को खट्टा पसंद है तीसरे को चटपटा पसंद है और चौथे को तला हुआ पदार्थ पसंद है तो वह अब अपने अपने इस रुचि वैचित्र्य के कारण यदि वे झगड़ने लगें तो झगड़ा कभी मिटेगा नहीं अतः यही झगड़ा मिटाना हो तो चारों एक दूसरे की पसंद की ओर से आंख मूंद लें यह पहला काम फिर आगे प्रेम बढ़ाने के लिए जिस एक बाप के वे चार बेटे हैं उसकी ओर स्नेह तथा आदर भाव रखें यह दूसरा काम ऐसा करने से स्वाभाविक ही पहली बात याद नहीं रहेगी और हम सब भाई भाई हैं यह एक ही भान एक ही भावना ध्यान में रहेगी और प्रेम पुष्ट होगा चाहे जैसी परिस्थिति निर्माण हो हमें परस्पर सद्भाव और प्रेम से रहना चाहिए इस संपूर्ण विचार का पालन यदि प्रत्येक भाई करेगा तो बिना किसी का मन दुखी किए परिवार में संतोष और आनंद का वातावरण उत्पन्न होगा नारायण नारायण